वही मेरा घर है वो मेरा बाप है ये यहां मैं किस जमेले में आया वहां जगमग ज्योति उदास अनुपम, रूपम और वो उदास वो प्रकाश न सूर्य का है न चंद्र का जहां नहीं चंद दिनेश, न तंत्र सूर्योभा न चंद्र तारकम से पद तो बड़ा लंबा है कुछ पंक्तियां हमने गाई तो बात कोई संसार में से भागने की नहीं है बस खो गए हो स्वयं की खोज करो परमात्मा खोया नहीं है तो प्राप्त ही है हमसे उंगली छूट गई ऐसे खो गए संसार कोई सदगुरु मिले दर्श करावे प्रेम करावे प्रभु पद प्रकट करावत प्रीति प्रेम परमात्मा से और फिर संसार को भाग छोड़कर भागने की कोई जरूरत नहीं ठाकुर ने हाथ पकड़ा है जिसका फिर ले लग जाए सेवा संसार स्त्री के लिए पति की सेवा परिवार की सेवा बच्चों को संभालना पुरुष के लिए पत्नी की रक्षा बच्चों का भरण पोषण रक्षण परिवार का पालन बच्चों में संस्कार का सिंचन अपने अपने कारोबार को अच्छी तरह से भगवान हाथ थामे हुए हैं नीतिपूर्वक करना काम अपना व्यवसाय करना बिल्कुल संसार से भागो मत ठाकुर का हाथ पकड़ करके बस लगे रहो अपने कर्तव्य करने में सेवा संसार की फिर से दोहराएंगे एक बार इस सूत्र को खोज अपनी दोहराओ खोज अपनी खोज अपनी प्रेम परमात्मा से प्रेम परमात्मा से, सेवा संसार की सेवा संसार की तीन सूत्र यदि जीवन में समझ में आ जाएंगे और तदनुसार जीवन बन जाएगा बेड़ा पार पूरी भागवत सुन ली आपने हो गया आपका काम क्या चर्चा कर रहे थे ब्रह्मा जी का एक कल्प का दिवस पूरा हुआ एक कल्प की रात शुरू हुई ब्रह्मा जी ने शयन किया ब्रह्मा जी ने गहरी सांस ली और उस सांस के साथ सभी जीव ब्रह्मा के अंदर समा गए एक कल्प पर्यंत ब्रह्मा जी ने शयन किया कल्प के अंत में जब ब्रह्मा जी जागे तो ब्रह्मा जी ने जागते ही अपना काम शुरू किया क्या काम है सृष्टि की रचना का ब्रह्मा जी से सबसे पहले दशमानस पुत्र उनके हुए उनमें मैं भी ब्रह्मा की गोद से उत्पन्न हुआ नारद जी कहते हैं अनुसंधान रहना चाहिए कथा का नारद जी अपनी यह कथा पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं व्यास जी को कि व्यास जी तब मैं भी ब्रह्मा जी की गोद से ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ नारद कहलाया देवताओं ने सात स्वर की वीणा मुझे दिया है देखो ये वीना। इमाम यह वीणा देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम यह वीणा स्वर ब्रह्म से विभूषित है इसको बजाता हूं नारायण का नाम लेता हूं लिवाता हूं भजन करता हूं कराता हूं त्रिभुवन में घूमता हूं कहीं भी मेरी गति रुकती नहीं देखा जाए तो देवताओं ने ऐसी वीणा हम सभी को दिया प्रत्येक जीव को यह वीणा मिली वह वीणा क्या है हमारा शरीर दो तुमड़े होते हैं ना वीणा को वीणा एक एक बड़ा तुमड़ा होता है एक छोटा होता है दोनों को जोड़ने वाला एक लकड़ा होता है और उसके ऊपर तार बंधे हुए होते हैं तो बीच में से वीणा को बीच में से बजाया जाता है ऐसे तो इस वीणा में भी दो तुमड़े है कि ये बड़ा धड़ और दूसरा छोटा माथा दोनों को जोड़ने वाला गला और स्वर पेटी यहां बीच में ही है स्वर बीच में से ही पैदा होता है क्यों मिली है यह वीणा भगवान का भजन करने के लिए जी कहते हैं भजन करने तन विनुभेद भजन नहीं बरना रामायण कहती बिना शरीर के भजन नहीं होता शरीर मिला है भजन के लिए यह शरीर ही वीणा भजन करो नारद जी कहते हैं मैंने भजन किया तब आज मैं देवर्षि बनकर के इस आसन पर इस स्थान पर पहुंचा हूं भगवान को याद करता हूं भगवान प्रत्यक्ष नारद जी जहां भी समस्या होए दुख होए तो तुरंत हाजिर हो जाते हैं और उस समस्या का समाधान करने में सेवा में लगे हुए खोज अपनी प्रेम परमात्मा से सेवा संसार की सत्यनारायण की कथा सुना है ना आपने क्या सुनते हो उसमें एक गदा योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मद्यलोकम उपागत तृष्ट जनान नाना क्लेश समन्वितान एक बार नारद जी परुग्रह कांक्षया दूसरों का भला करने की इच्छा से भारत जी का यही काम साधु का यही काम सबका कल्याण कैसे हो दूसरों का भला कैसे हो और पर हित सरिस धर्म नहीं भाई यह, यही धर्म का पालन करना दूसरों का हित करो एक सज्जन पूछ रहे थे दूसरों के हित में लगे रहेंगे तो अपना हित कब करेंगे भैया दूसरों का हित करने की भावना जिस वक्त तुम्हारे हृदय में उठेगी तुम्हारा तत्ण हित हो जाएगा उसी वक्त चंदन से तुम्हारी पूजा करने की इच्छा मेरे मन में हुई और मैं चंदन से तुमको टीका करने के लिए तैयार हुआ तो चंदन तुम्हारे ललाट से तो बाद में लगेगा मेरी उंगली से पहले लगेगा जब मेरे मन में दूसरों का भला करने की भावना जागृत होती है तो मेरे द्वारा दूसरे का भला बाद में होगा दूसरे का भला करने की भावना जगी उसी क्षण मेरा अपना भला हो गया इसलिए सेवा संसार की दूसरों के हित में लगे रहो पर हित सरिस धर्म नहीं भाई तो नारद जी सबका हित करते रहते हैं पृथ्वी पर आए सत्यनारायण की कथा में आप सुनते हैं कि वहां लोगों को दुखी देखा भिन्न भिन्न कारणों से सभी दुखी हैं देखकर नारद जी सोचने लगे केनो केनोपाय न चैतेशा दुखनाशो भवित ध्रुवम इति संचित्य मनसा विष्णुलोक गा इन लोगों का दुख कैसे दूर हुए यह सोचकर नारद जी गए विष्णुलोक में भगवान के पास यह कथा नारद जी का काम है संसार में सड़ रहे रचे पचे लोगों के दुख को दूर करना और किसी तरह उनको भगवान की ओर मोड़ना भगवान में प्रीति कराना नारद जी से कथा सुना तो रुक्मिणी को प्रीति हो गई श्री कृष्ण में श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर रुक्मिणी ने लिखा तो नारद जी ने कहा कि इसलिए व्यास जी भजन की बड़ी महिमा है आप भगवान में अनुराग कराने वाला ऐसा कोई पुराण लिखो जो भक्ति प्रधान हो भगवान में अनुराग करावे कहकर के देवर्षि नारद अपने पिता ब्रह्मा से मिला हुआ चतुश्लोकी तो भागवत व्यास जी को उपदेश किए आप तो व्यास हैं जो विस्तार करे वह व्यास इन चार श्लोकों का विस्तार कीजिए आपको भी शांति मिलेगी और आपके पुराण के द्वारा पूरे संसार को शांति मिले, कह करके नारद जी चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश करके चले गए नारायण नाम संकीर्तन करते हुए और फिर व्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर शम्याप्रास नामक अपने आश्रम में आसन लगाया आचमन प्राणायाम किया ध्यान किया समाधि लग गई और समाधि में उन्होंने जो अनुभव किया चतुश्लोकी भागवत का विस्तार करके अठारह हजार श्लोक जैसे कोई किसान को थोड़े दाने दे दिए जाए और वो ऐसी खेती करेगा कि अनेक दाने बन जाएंगे उसके व्यास जी ने भी चार श्लोकों से अठारह हजार श्लोक बनाए तीन सौ अध्याय और बारह स्कंद वाली यह भागवत संहिता रची और इतना सुख इतना आनंद इतनी शांति व्यास जी ने अनुभव किया आह अब लगता है कि मेरा मिशन पूरा हुआ देखो व्यास जी विद्वान है नारद जी भक्त है विद्वान भी जब व्यथित होता है तो उसका मार्गदर्शन कोई भक्त करता है कोई भक्त हृदय संत करता है अब इस भागवत का प्रचार प्रसार होए सब लोगों को ऐसा ही आनंद ऐसी ही शांति मिले मैं तो बूढ़ा हो गया हूं अब आगे वाला काम कोई और करें आने वाली पीढ़ी के बच्चे करेंगे कौन करेगा मैं जिसको यह भागवत देता हूं यह परमहंस संहिता है पारमहंस संहिता है इसलिए जिसको दूं वह परमहंस होना चाहिए और फिर यह विशुद्ध प्रेम शास्त्र है भक्ति प्रधान ग्रंथ है जिसको दू उसका हृदय भक्ति से लबालब भरा हुआ होना चाहिए कौन है ऐसा आंखों के सामने एक पात्र एक व्यक्ति आया कौन श्री सुखदेव जी सुखदेव जी पुत्र थे इसलिए नहीं पात्र थे इसलिए पुत्र हो तो क्या लेकिन योग्यता नहीं है चीज नहीं मिलेगी लेकिन सुखदेव तो परमहंस है पिता के घर को छोड़कर चले गए उसको कहां खोजे व्यास जी ने अपने शिष्यों को थोड़े शिष्यों को भागवत जी के चुने हुए श्लोक सिखाए आज्ञा करी तुम लोग जब आश्रम की गायों को लेकर वन में चराने जाओ यज्ञ समिधा एकत्र करने जाओ तब इन श्लोकों का गायन करना कोई मिलेगा रसज्ञ कोई मिलेगा समझदार पूछेगा तो बताना कि किस संहिता के श्लोक व्यास जी के शिष्य गाय चराने जाते यज्ञों के लिए समिधा एकत्र करते और मधुर कर्ण से भागवत के श्लोकों का गायन करते नटवर वपु कर्ण कर्णि बिभ्रवा सह कनकश वै जयती मध्रेणोरधरसुधया पूरयन गोपवृंदई रधर सुधया पूयन गो वृंदई वृंदार स्वद रमेशन गीत दशम स्कंद का इक्कीसवा अध्याय वहां से लिया है श्लोक एक बार सुखदेव जी विचरण करते हुए उस तरफ आए थे एक वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाए पर के चिंतन में मग्न थे अभ्यास जी के शिष्य गाय चराते हुए आए यज्ञ समिधा एकत्र करते हुए यह श्लोक गाए शब्द शुकेव के कान में पड़े बरहा पीड़म नटवर वपुह कर्ण योहो कर्णिकारम जिर के माथे पर मोर पंख का मुकुट है कान में कनेर का फूल लीला शरीर धारण किया है श्याम शरीर के ऊपर सुवर्ण का पीला पितांबर शोभा दे रहा है सोह रहा है गले में वैजयंती माला है अदरार्पित वेणु कोमल करांगुलियों से वेणु के छिद्रों को आच्छादित किया है और वेणु में प्राण फूंक रहे हैं वेणु बजाते नंदनंदन श्री कृष्ण की कीर्ति का गायन कर रहे हैं आसपास खड़े ग्वाल सखा सुनते ही एक सुंदर मूर्ति सांवले सलोने कन्हैया की एक सुंदर मूर्ति शुभदेव जी के मनस्क्षु के सामने खड़ी हो गई वाह क्या प्यारा रूप है लेकिन हृदय में नहीं पधराया कि मैं तो निर्गुण में निष्ठा रखने वाला सगुण की आराधना में कहां फंसू और फिर सगुण की उपासना करने लग जाऊंगा तो बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी इनको सुंदर सुंदर वस्त्र अलंकार इनको अच्छा अच्छा भोग छप्पन भोग धराओ ये सब मैं कहां से लाऊंगा मैं तो परमहंस ठहरा लंगोटी का भी भान नहीं है यहां तो तो इनके लिए वस्त्र आभूषण भोग सामग्री ये सब कहां से लाऊंगा तब व्यास जी के शिष्यों ने एक दूसरा श्लोक सुनाया अहो बकीय स्तन कालकूट जिघांसा यद्य साधवी धात्रुचिता ततून्य कंवादया शरण पूतना आई थी अपने स्तन पर कालकूट चुपड़कर कृष्ण को मारने भगवान ने उसके प्राण हर लिए और अपनी मां यशोदा को जैसी गति प्रदान करते वही गति पूतना को दे दी जो मारने आई थी उसको मोक्ष का दान किया ऐसे दयालु श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए अब और दूसरे किस दयालु की शरण में जाएं? यह बात कह रहे हैं विदुर जी उद्धव जी विदुर जी से तृतीय स्कंध की कथा पहले श्लोक में भगवान की रूप माधुरी का दर्शन था और इस दूसरे वाले श्लोक में भगवान के स्वभाव माधुरी का दर्शन था ऐसे दयालु ऐसे करुणा वरुणालय कैसे हैं प्रभु बोले करुणामय मृदुराम स्वभाव श्री रामचंद्र कैसे बोले कृपालु इसलिए भज मन तू तो उनका भजन कर तो क्या होगा बोले हरण भव भय दारुणम तेरा ये जो दारुण संसार का भय है उसको भी हर लेंगे और फिर तू उन्हीं का दर्शन कर नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज और पद कंजारुणम क्या अद्भुत छवि कोटि काम लजावनी लजावनिहारे कोटिकंदर्प कमनीय यह सौंदर्य तो सुखदेव जी ने फिर उस रूप को अपने हृदय में पधराया बड़ा आनंद हुआ फिर उन शिष्यों को गाने वाले शिष्यों को बुलाया और कहा पूछा कि भाई ये बढ़िया बढ़िया वाले श्लोक तुम लोग कहां से सीखे कहां से ले आए तो शिष्य बोले कि आपको अच्छा लगा बोले हाँ तुम्हारा महाराज ये तो सैंपल के हैं ऐसे तो अठारह हजार है अच्छा बोले हाँ तीन सौ पैंतीस अध्याय है और 12 स्कंद है अच्छा ये तो बताओ कि भाई संहिता का नाम क्या है बोले संहिता का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। ओ। सुखदेव जी ने कहा कि मैंने तो इसका नाम नहीं सुना तो शिष्य बोले आप कैसे सुनते ये तो लेटेस्ट है अभी अभी आई तो सुखदेव जी बोले लेकिन बेस्ट है अब लगता है कि बाकी सब वेस्ट है यह बताओ इसके रचयिता कौन है तो कहा कि हमारे गुरुदेव भगवान वेदव्यास उछल पड़े सुनकर के सुखदेव मतलब मेरे पिताजी तब तो मेरा पूरा अधिकार है मुझे भी मिलेगा चलो चलो तुम लोगों के साथ आता हूं और सुखदेव जी स्वयं चल करके पिता के घर आ गए पिता के रोकने से जो नहीं रुके थे पिता के घर को छोड़कर चले गए थे साधु बन गए थे पिता का प्रेम भी जिस पुत्र को घर छोड़ने से रोक नहीं पाया था आज वही पुत्र भागवत को लेकर के स्वयं चलकर पिता के पास आ गए व्यास जी को वंदन करके कहा कि मुझे भागवत सिखाइए मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे यह सीखना और तब शुकम अध्यापया मास निवृत्ति निरतम मुनि सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया व्यास जी ने भागवत का अध्ययन क्या कराया साहब भागवत का आसव पिलाया और इस आसव सब मतलब इसका नशा चढ़ता है इसके नशे में झूमते घूमते अब सुखदेव जी दुनिया को पिलाने चल दिए पुकारते हुए कोई पियो रे पियाला राम रस काई पियो पयामा